क्वेश्चन एंड आंसर टॉक्स जो नैट कम्युन इंटरनेशनल फोन इंडिया डिस्कोर्स नंबर थ्री बोझेर धोरे को दीर बेरी गेला, माने तब बोझ गलो नारिये गी हारिए अर्थात हजारों वर्षो की यात्रा में मैंने कितने ही नदी और वन प्रांतर पार किए, लेकिन फिर भी इस चलने का अर्थ अब तक नहीं समझ पाया अब तो मैं हार गया, हार ही गया भगवान एक बंगला गीत का यह अंश मेरे भीतर अक्सर गुंज उठता है मैं भी अपनी वासनाओं से हारा हुआ हूँ वासनाओं की व्यर्थता का बोध होने पर भी वे जाति क्यों नहीं अनिल भारती जीवन का जो अर्थ खोजने चलेगा वह निश्चित ही हारेगा असफल होगा जीवन का अर्थ खोजने का अर्थ होगा कि जीवन रहस्य नहीं है एक गणित है जीवन फिर एक पहेली है जो सुलझाई जा सकती है और जीवन एक पहेली नहीं है पहेली और रहस्य का यही भेद है जो सुलझाया न जा सके जान जान के भी जो अनजाना रह जाए कितना ही ज्ञात हो फिर भी अज्ञात शेष रहे विज्ञान और धर्म का यही भेद है विज्ञान अस्तित्व को दो खंडों में बांटता है ज्ञात और अज्ञात जो कल अज्ञात था आज ज्ञात हो गया है जो आज अज्ञात है कल ज्ञात हो जाएगा ज्ञात और अज्ञात में कोई मौलिक भेद नहीं कोई गुणात्मक अंतर नहीं वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू और विज्ञान कहता है उन दोनों के पार और कुछ भी नहीं यही है उसकी अस्वीकृति चैतन्य के लिए धर्म अस्तित्व को तीन श्रेणियों में बांटता है ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय अज्ञेय का अर्थ है जो कभी भी ज्ञे नहीं होगा जो रहस्य है और रहस्य था और रहस्य रहेगा उसी रहस्य को तो हम भगवत्ता कहते हजार बोछेर धोरे को तो नोदी प्रांतर बेरिये गेलाम इचोदार माने तो बु बोछा गे लो न हजार वर्षो से हजार जन्मों से यात्रा कर रहे हो लेकिन हार तो हाथ लगेगी क्योंकि बात ही जो तुमने चाही है वह अस्तित्व पूरी नहीं कर सकता है। बात तुमने चाही है कि जीवन का अर्थ पता चल जाए कि हम खोल लें जीवन की किताब और जीवन कोई किताब नहीं और अगर किताब भी है तो ऐसी किताब जैसी सूफियों के पास है कोरे कागज हैं उसमें खोलोगे भी तो कुछ पाओगे ना कोई अक्षर न मिलेंगे कोई सूत्र न मिलेगा खाली कोरे कागज को पढ़ोगी भी तो क्या पढ़ सकोगे एक ही बात हो सकती है कोरे कागज को देखते रहो देखते रहो देखते रहो तो एक दिन तुम भी कोरे कागज हो जाओ जीवन के रहस्य को अनुभव किया जाता है खोला नहीं जाता यह कोई ताला नहीं कि जिसकी कोई चादी हो यूं तो जीवन के दरवाजे पर कोई ताला ही नहीं सब खुला है लेकिन अनंत तक खुला है खोजते जाओ कोई था ना पाओगे अथाय अगम्य है दुर्गम नहीं दुर्गम होता तो आदमी कभी का पार कर लेता अगम्य है गहरा नहीं गहरा होता तो हमने नाप जो कर ली होती अथाए है इसलिए हजार क्या करोड़ जन्मों तक भी इस आकांक्षा को लेकर चले अगर तो हार ही हाथ लगेगी ए चोला माने तो तोबू बोझो गेले ना आमी हारिए गेला हारिए गेलाम लेकिन हार के लिए अस्तित्व जिम्मेवार नहीं तुम्हारी आकांक्षा गलत तुम्हारी आकांक्षा जीवन के नियम के अनुकूल नहीं फिर जरूरत क्या है जीवन का अर्थ जानने की यह व्यवसायी बुद्धि है जो हर चीज का प्रयोजन जानना चाहती है थोड़ा जीवन को काव्य की तरह भी देखो थोड़ा जीवन को प्रेम की तरह भी देखो प्रीति में पगा भी देखो तब आनंद है अर्थ की कोई चिंता नहीं उत्सव है पागल करें अर्थ की खोजबीन बुद्धिमान नाचेंगे वीणा बचाएंगे बांसुरी पर सुर छेड़ेंगे पैरों में घुघरू बजेंगे। उनका जीवन अर्थ की चिंता नहीं करता यह क्षण काफी है अर्थ का जो हमारे मन पर बहुत प्रभाव है वो इसलिए कि हम गणित में रचे पचे हम हर बात को हिसाब में बिठा लेना चाहती क्यों हर क्यों का उत्तर चाहते जहां हम निरुतर होते हैं वहीं हताशा हाथ लगती और मैं तुमसे कह दूं, जिन प्रश्नों के उत्तर है वो कोई कीमत के ही नहीं वो प्रश्न दो कोड़ी के हैं जिनके उत्तर है वही प्रश्न कीमती जिनके कोई उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि वहीं तुम जीवन के तिलिस्म के करीब आते हो जीवन के जादू को छूते हो जीवन एक जादू है एक तिलिस्म है इसको जियो इसको जानने की चेष्टा ही क्यों धन का अर्थ होता है पद का अर्थ होता है प्रयोजन होता है क्योंकि ये सब साधन है इनके द्वारा कोई साध्य उपलब्ध हो सकता है जो साध्य वही तो अर्थ है लेकिन जीवन तो स्वयं साध्य है किसी और का साधन नहीं इसलिए इसका कैसे कोई अर्थ हो सकता है मैं ये भी नहीं कह सकता कि जीवन अनर्थ है अर्थहीन है यह भी नहीं कह सकता क्योंकि ये भी तब कहा जा सकता है जब हम अर्थ को खोजने चले अस्तित्ववादी दार्शनिक पश्चिम में कहते हैं जीवन अर्थहीन सात्र कामो किर्गार्श इस तरह के विचारक कहते हैं कि जीवन अर्थहीन उनसे मैं कहना चाहता हूं अर्थहीन जीवन मालूम पड़ेगा अगर तुम अर्थ खोजने चलोगे अर्थहीनता तुम्हारे अर्थ की खोज का ही परिणाम है अन्यथा जीवन न तो अर्थपुण है न अर्थहीन जीवन बस है इसके होने में डुबकी मारो इसके होने में डूबो उस डूबने की कला का नाम ध्यान है दर्शन अर्थ खोजता है ध्यान डुबकी मारता है प्यास है तो पियो क्या करोगे जानकर कि प्यास का क्या अर्थ है और पानी का क्या अर्थ है और यू सोचते रहे अर्थ तो प्यास मार ही डालेगी नहीं तुम पूछते कि भोजन का क्या अर्थ है और नहीं तुम पूछते कि स्वांस लेने का क्या अर्थ पूछो और मुश्किल में पड़ोगे फूल खिले हैं और पक्षी गीत गा रहे हैं और वृक्ष हरे हैं और नदियां सागर की तरफ भागी चली जा रही है चांदारों में रोशनी ऐसा बस है इस हैपन को जियो समग्रता से संपूर्णता से लेकिन अनिल भारती तुम अर्थ की खोज में लगे कि बस अनर्थ हाथ लगा कारण तुम हो फिर तुम कहते हो कि मैं अपनी वासनाओं से हारा हूं तुमसे कहा किसने की वासनाओं को जीतो जीतोगे तो नहीं जीतने की चेष्टा में हार जरूर हो जाएगी मैं तुमसे कहता हूं वासनाओं को जियो पहचानो परखो साक्षी बनो जीतने की भाषा छोड़ दो ये पहलवानी छोड़ो ये कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है और लड़ाई झगड़े में ज्यादा से ज्यादा दमन होगा और जो दबाया गया है वो उभर उभर के प्रकट होगा और फिर कहोगे कि क्या, क्या करूं मैं तो हार गया मैं तो बुरी तरह हार गया वेल्स ने ऐसे यंत्रों की कल्पना की थी जिनमें एक यंत्र ऐसा भी था कि आप उसके द्वारा अपने सामने खड़े व्यक्ति के मन के विचार पढ़ सकते थे आश्चर्यजनक रूप से एक दिन वह यंत्र मुला न को मिल गया मुल्ला मुझे बता रहा था ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया मस्तक में सुखी ध्वनि हुई कुछ घर घर आया झटके से गर्दन घुमाई पत्नी को देखा अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई मैं तो बाज आई इनसे सड़क पर चलने का तरीका नहीं आता कोई भी मैनर या सलीका नहीं आता बीबी सांथ है यह तक भूल जाते और भिकमंगों की तरह सड़क पर से चीजें उठाते इनसे तो मैं पुणे वाला इंजीनियर ही ठीक था जीप में बैठा कर मुझे शॉपिंग करा था इस तरह राह चलते ठोकर तो न खाता, मुल्ला कहने लगा हमने सोचा यहां तक तो गनीमत है लेकिन अगर रात में सोते वक्त इसे फिर पूना वाले की याद आई तो कैसे निभेगी यंत्र खतरनाक है और यह भी एक इतफाक है कि हमको मिला है और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है और भी देखते हैं क्या क्या गुल खिलते अब जरा यार दोस्तों से मिलते तो हमने एक दोस्त का दरवाजा खटखटाया द्वार खोला निकला मुस्कुराया दिमाग में होने लगी आहट कुछ सुर गर घरघराहट, यंत्र से आवाज आई अकेला ही आया है अपनी छप्पन छुरी गुलबदन को नहीं लाया है प्रकट में बोला ओहो कमीज तो बड़ी फैंसी है और सब ठीक है भाभी जी कैसी हमने कहा भाभी जी या छप्पन छुरी गुलबन वह बोला होश की दवा करो श्रीमान क्या संत संखते हो भाभी जी के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो तो हमने सोचा कैसा नट रहा है अपनी सोची हुई बात से ही हट रहा है तो फैसला क्या क्य? अब से बस सुन लिया करेंगे कोई भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे एक दिन बी ए फाइनल की क्लास में एक लड़की बैठी थी खिड़की के पास में लग रहा था हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है अपने मन में कुछ और ही गुन रही है तो यंत्र को आन कर हमने जो देखा खिंच गई हृदय पर की रेखा यंत्र से आवाज आई सर जी यू तो बहुत अच्छे लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते एक लड़का जो सड़क पर जा रहा था हेमा मालिक से अवैध संबंध बना रहा था तो हमने सोचा कि फ्राइड ने सारी बातें ठीक ही कही कि इंसान की खोपड़ी में सेक्स के अलावा कुछ नहीं कुछ बातें तो इतनी गिनोनी है कि जिन्हें बतलाने में भाषा भी बोनी दबाओगे तो जाएगा कहा भीतर पड़ा ही रहेगा सु करेगा घर घर्र करेगा भगवत गीता पढ़ोगे बीच बीच में बोलने लगेगा कुरान की आयतें दोहराओगे बीच बीच में उचक उचक के छलांगे मारेगा जिसको दबाओगे वही तुम्हें सताएगा वही तुम्हारे सपनों में आएगा और फिर तुम सोचोगे कि हार हो गई फिर जीवन को विसाद पकड़ लेगा फिर जीवन में दुख घना होगा सदियों सदियों तक धर्मों ने जो मनुष्य को दमन की प्रक्रिया सिखाई है उस प्रक्रिया का यह परिणाम है कि सारी मनुष्य जाति दुख की एक अंधेरी रात में खो गई एक ऐसी अमावस लगता है जिसकी कोई सुबह ही नहीं एक ऐसी रात लगता है जिसका कोई अंत ही नहीं तुम्हारे धर्म गुरु जिम्मेवार है अनिल भारती मेरे पास आके भी तुम वासनाओं से लड़ रहे हो मैं शिक्षा दे रहा हूं साक्षी होने की जीतने का सवाल ही नहीं जो भी है हमारे भीतर और हमारे बाहर उसका सम्यक दर्शन करना है न जीतना है न हारना है देखना है दृष्टि को निखारना है आंख साफ करो और पहले से ही ये पक्षपात क्यों लिए बैठे हो कि वासनाओं को जीतना ये सदियां जो तुम्हारे ऊपर धूल छोड़ गई वो छूटती ही नहीं वो ऐसी जम गई है मेरे पास भी आके बैठे हो मगर गुनते अपनी ही हो सुनते मुझे क्या खाक हो तुम कहते हो मैं अपनी वासनाओं से हारा हूं वासनाओं की व्यर्थता का बोध होने पर भी वे जाती क्यों नहीं वासनाओं की व्यर्थता का बोध तुम्हें हुआ है या कि सुन लिया है या कि संतों महात्माओं ने जो बकवास छेड़ रखी वहीं तुम्हारे भीतर सु कर रही जिस दिन वासनाओं की व्यर्थता का बोध तुम्हें होगा उस दिन न जीत है न हार है बोध के साथ ही वासनाओं का अतिक्रमण बोध के साथ तो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है फिर बचता क्या है बोध यानी बुद्धत्व और वासनाओं का बोध बस आ गई पूर्णिमा की रात आ गई वह रात जब गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बने तुम्हारे जीवन में भी बुद्धत्ता का भगवत्ता का आनंद बरस उठेगा अमृत झलक उठेगा लेकिन बोध तुम्हें नहीं है इसे बोध ना कहो सुनी सुनाई बातें तुम्हारे भीतर घुस गई हैं दौड़ रही ग्रामाफोन रिकॉर्ड की तरह दौड़ रही सदियों से कहा जा रहा है सुना जा रहा है कि वासनाएं गलत हैं उनसे जीत करनी है, उनको हराना है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं वासनाओं को जीतना मैं उनसे कहता हूं जीत हो सकती अगर तुम ये जीत की भावना छोड़ दो वो कहते हैं अच्छी बात है तो हम जीत की भावना छोड़ देंगे फिर तो जीत होगी ना ये कैसी भावना छोड़ना हुआ जीत की आकांक्षा ऐसी गहन हो गई है इस बात तक के लिए बेचारे राजी हैं कि चलो जीत की आकांक्षा भी छोड़ देते मगर जीत होगी ना जीत होनी ही चाहिए अगर जीत पक्की हो अगर गारंटी हो तो हम ये भी कर लेंगे ये वासना भी छोड़ देंगे कि वासनाओं को जीतना और मैं तुमसे कहू ये बड़ी से बड़ी वासना है वासनाओं को जीतने की वासना और सब वासनाएं तो बहुत छोटी छोटी ये वासना तो बड़ी महत्व वासना है इस सब झंझट में ना पड़ो जो भी भीतर है जो भी बाहर है स्वीकार करो निंदा नहीं अभी बोध कहां बोध को ही जगाने का तुम्हें उपाय कर रहा हूं क्रमशा बोध को जगाओ पहले शरीर के साक्षी बनो बुद्ध एक सांझ बोल रहे थे सम्राट सुनने आया था सामने ही बैठा था और अपना पैर का अंगूठा हिला रहा था बुद्ध ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया और उस सम्राट के अंगूठे की तरफ गौर से देखने लगे सम्राट सब कुछ घबराया बेचैन हुआ और भी लोग देखने लगे कि बात क्या है बुद्ध के देखने को देखकर सम्राट ने जल्दी से अपना अंगूठा जो अब तक हिल रहा था उसे रोक लिया बुद्ध ने फिर बोलना शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद फिर सम्राट का अंगूठा हिलने लगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कुर्सी पे बैठे रहेंगे टांगे हिलाते रहेंगे यहां वहां खुजाते रहेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे होश ही नहीं क्या कर रहे बुद्ध ने फिर बोलना बंद कर दिया सम्राट को बेचैनी होने लगी उसका वजीर भी पास बैठा है उसकी रानी भी पास बैठी उनको भी लगा कि ये तो बड़ी भद्द की बात है सम्राट ने कहा आप बोलना बंद क्यों कर देते और मेरे अंगूठे की तरफ क्यों देखने लगते बुद्ध ने कहा मैं इसलिए देखता अंगूठे की तरफ कि क्यों तेरा अंगूठा हिल रहा तू मुझे उत्तर दे दे सम्राट ने कहा कि मुझे हो सी कहां जब आप रुकते हो मेरे अंगूठे की तरफ देखते हो तब मुझे ख्याल आता है कि अंगूठा हिल रहा तब मैं तत्सण रोक लेता हूं फिर भूल जाता हूं फिर अंगूठा हिलने लगता है तो बुधने का ये अंगूठा तेरा है या किसी और का तेरा अंगूठा हिले और तुझे पता न चले तब तो फिर किसी दिन तो किसी की गर्दन भी काट सकता है क्योंकि तेरा हाथ है और तुझे पता न चले और ये मजाक ही नहीं बहुत सी हत्याएं होती हैं जिनमें हत्यारों को पता ही नहीं चलता है कि उसने हत्या कर दी करने के बाद ही पता चलता है अरे यह मैं क्या कर गुजरा यह क्या हो गया और ऐसी भी हत्याएं हुई कि हत्यारों ने अदालतों में वक्तव्य दिए कि हमने की ही नहीं पहले तो यही समझा जाता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं लेकिन हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हो सकता है वो ठीक ही कह रहे हैं उन्हें पता ही ना हो इतनी मूर्छा में हत्या की गई हो क्योंकि जब आदमी क्रोध में उन्मत्त हो जाता है तो करीब करीब मूर्छित हो जाता है क्रोध की गहन अवस्था में तुम्हारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे जहर तुम्हारे खून में दौड़ जाता है और उस जहर के कारण एक मूर्छा छा जाती उस मूर्छा की स्थिति में कोई हत्या भी कर सकता है आत्महत्या भी कर सकता है और यूं ही तुम जी रहे हो यंत्र पहले शरीर के प्रति सजग होना शुरू करो चलो तो जानते हुए होशपूर्वक बैठो तो जानते हुए होशपूर्वक लेटो तो जानते हुए होशपूर्वक इतनी गहनता को लाना है होश में कि एक ऐसी घड़ी भी आ जाए कि रात करबट भी बदलो तो भी होश पूर्वक और अंततः सोए रहो तब भी तुम्हें यह होश रहे कि शरीर सोया है मैं जागा जिस दिन यह घटना घट गट जाती उस दिन एक पड़ाव पूरा हुआ एक तिहाई यात्रा पूरी हो गई फिर दूसरा प्रयोग मन पर करना है। फिर मन के विचार कामनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, सपने, इनको देखना है। ये कम मन की ये सारी कामनाओं का जाल तभी संभव है देखना जब पहले शरीर की स्थूल प्रक्रियाओं पर तुम्हारी जागृति जम गई हो तब सूक्ष्म पर उतरा जा सकता है एक एक कदम बढ़ना होगा जो शरीर पर सफल हो गया वो मन पे भी सफल हो जाएगा उसके हाथ में राज लग गया और जब तुम्हारे मन पर तुम्हारा होश गहन हो जाएगा तो तुम चकित होगे। जब शरीर पर होश गहन होता है तो शरीर में एक कमनीय था एक कोमल था एक सौंदर्य एक प्रसाद उतर आता है एक संगीत एक लयबद्धता एक छंद छा जाता जा है शरीर के उठने बैठने में एक अद्भुत लालित्य आ जाता है सारी भाव भंगिमा में एक भगवत्ता छा जाती एक गहन शांति एक मौन एक उत्फुल्ल रोए रोए में एक उत्सव और जब मन पर बोध गहन हो जाता है तो वासनाएं विचार अपने आप विदा हो जाते लड़ना नहीं पड़ता जो लड़ा वह तो हारा, जो जागा वह जीता इस सूत्र को खूब याद कर लेना जो लड़ा वह हारा फिर तुम्हें यह कहना ही पड़ेगा हजार बोछेर धोरे को तो नोदी प्रांथर्स बेरिए गेलाम ए चोलार माने तोबू बोझा गेलो ना आमी हारिए गेलाम आमी हारिए गेलाम हार गया हार गया बुरी तरह हार गया हजारों वर्षों की यात्रा में कितने नदियां कितने वन प्रांतर पार किए फिर भी चलने का अर्थ पता ना लगा हार गया बुरी तरह हार गया पराचे तुम्हारी गलत प्रक्रिया का परिणाम है जो मन को जाग कर देखेगा उसका मन विदा हो जाता है तुम जागे कि मन गया जिस मात्रा में जागे उस मात्रा में मन गया तुम अगर 10 प्रतिशत जागे हो तो 90 प्रतिशत मन होगा तुम अगर नब्बे जाग गए तो 10 प्रतिशत मन होगा और तुम अगर 99 प्रतिशत जाग गए तो एक प्रतिशत मन होगा और तुम अगर 100 प्रतिशत जाग गए तो मन शून्य प्रतिशत हो जाएगा और तब एक अपूर्व घटना घटती जैसे शरीर में एक प्रसाद छा जाता है वैसे ही मन में एक अपूर आह्लाद अकारण, आनंद कोई कारण नहीं कोई वजह नहीं कोई हेतु नहीं कोई लक्ष्य नहीं बस अकारण झरने फूटने लगते आनंद की रसधार बहने लगती और जब मन में ये घटना घट गट जाए तो फिर तीसरा कदम बाकी रह गया जो सर्वाधिक सूक्ष्म वो है हृदय की भावनाओं के प्रति सजगता, वो सबसे सूक्ष्माती सूक्ष्म हमारा जगत है भाव विचार से भी गहरे और भाव विचार से भी ना चुके फिर आखिरी प्रयोग करना अपनी भावनाओं को देखना है विचार पर जो जीत गया वो भावनाओं पर भी जीत जाएगा राज तो वही है कीमिया तो वही है कला तो वही है सिर्फ अब गहराई बढ़ाए जाना तैरना आ गया तो अब क्या फर्क पड़ता है उथले में तैरे की गहरे में तैरे भावना का जगत सर्वाधिक गहरा है जब भावनाओं के प्रति तुम जागोगे जिस मात्रा में जागोगे उस मात्रा में भावनाएं भी विदा हो जाएंगी और जब सारी भावनाएं विदा हो जाती तो उस अपूर्व घटना की घड़ी आ गई जब ऋषियों ने कहा है, रसो वैसा रस आखिरी परिभाषा है परमात्मा की रस बह उठता रस अद्भुत शब्द है दुनिया की किसी भाषा में वैसा कोई शब्द नहीं परमात्मा रस रूप है और ये तीन कदम हैं। इन तीन कदम के बाद चौथा प्रसाद है चौथा भी है लेकिन वो तुम्हारा कदम नहीं तीन तुम उठाओ चौथा कदम परमात्मा उठाता है उस चौथे को हमने कहा है तुरीय समाधि तुमने तीन पूरे कर लिए तुम अधिकारी हो गए पात्र हो गए चौथे को पाने के चौथा तुम नहीं उठा सकते चौथा तो परमात्मा उठाएगा ये पूरा अस्तित्व तुम्हारे सहयोग में खड़ा हो जाता है और जब चौथा कदम भी उठ जाता है और समाधि सघन हो जाती समाधि के मेघ घिर जाते आ गया आसार का महीना होने लगी रिमछिम तब जीवन में जीत है उसको तुम कह सकते हो जिन अवस्था विजेता की अवस्था उसके पहले तो हार ही हार अनिल भारती लड़ो मत जागो दूसरा प्रश्न भगवान में उठता बैठता रहा हूं, और आपके प्रति बिल्कुल शुरू से समर्पित भी लेकिन आज तक संन्यास में उतरने का साहस नहीं जुटा पाया जब से आपने सन्यास देना शुरू किया तब से ही मन में सन्यास की अभीपा जगी रही उस समय जिन मित्रों को कहा चलो सन्यास में उतरेंगे तब मित्रों की तैयारी नहीं थी लेकिन उनमें से कुछ बाद में संस्त हुए और आप में डूब गए और मैं ऐसा ही रह गया मेरे कपड़े भी सीकर तैयार हैं, लेकिन साहस की कमी है। आपके प्रति मेरे समर्पण में भी कमी नहीं अगर आपके संबंध में कोई कुछ बकने लगे तो तुरंत मैं उससे जूझ पड़ता हूँ ये मेरी आंसूओं से भर जाती जो आपके प्रेम में डूब गए हैं उन्हीं का संग साथ मन को भाता है आपके प्रति मेरा यह लगाव देखकर कभी कभी आपके आलोचक भी अचंबा करते है की मैं अब तक संिवार व समाज के भय के कारण रुका हूँ उससे कोई सुख पा रहा हूँ ऐसा भी नहीं भगवान अब आप ही एक आखिरी धक्का दें और आपके रंग में रंग लें अजित कुमार जैन भैया ऐसी भी क्या जल्दी मजेस से सत्संग चल रहा है ले तो मजे से समर्पण चल रहा है चलने तो समर्पण भी तुम कहते हो पूरा है सत्संग भी पूरा है अब साहस की कमी कैसे रह सकती तुम कहते हो मेरी कोई आलोचना करता है मेरे संबंध में कुछ बगझग करता है तो तुम जूझ पड़ते हो या तुम्हारी आंखें आंसू से भर जाती इससे तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि समर्पण पूरा है लगाव पूरा है स्वभावतः तुमने तर्क खोजा विचार किया होगा कि फिर कमी कहा है। साहस की कमी है तुम कहते हो नहीं अजित कुमार जैन समर्पण अभी पूरा नहीं समर्पण पूरा हो तो फिर कोई कमी नहीं रह जाती हां जरूर कोई मेरी आलोचना करता होता है तो तुम जूझ जाते हो वह जूझना भी तुम अपने अहंकार के कारण करते हो मेरे प्रति समर्पण के कारण मेरी आलोचना की जा रही है इसलिए नहीं जूझते हो तुम जिसे मानते हो उसकी आलोचना की जा रही है इसलिए जूझ जाते और कभी तुम्हारी आंखें भी आंसुओं से भर जाती है वो इसलिए नहीं कि कोई मेरे संबंध गलत सलत कह रहा है बल्कि इसलिए कि तुम सोचते हो जिसके प्रति तुम्हारा समर्पण और समग्र समर्पण उसके संबंध कोई गलत कहे तो तुम्हारे ही संबंध में गलत हुआ ना चोट तुम्हारे अहंकार को लगती तो कभी आंसू में प्रकट हो सकती और कभी जूझने में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सिक्का अहंकार का है यह भी तुम कहते हो कि जिन परिवार वालों के कारण मैं संन्यास लेने से रुका हूं उनके कारण मुझे कोई सुख मिल रहा हो ऐसा भी नहीं सभी बातें पूरी हैं, सिर्फ तुम सोचते हो साहस की कमी यह नहीं हो सकता समर्पण पूरा हो तो साहस की कमी हो ही नहीं सकती समर्पण पूरे होने का अर्थ हुआ क्या अगर मैं कहूं ले लो सन्यास फिर क्या करोगे फिर क्या मुझसे कहोगे साहस की कमी है कैसे लू फिर कैसा समर्पण पूरा हुआ और मैं रोज यही तो कह रहा हूं कि डूबो अब भी तुम कहते हो कि एक और आखिरी धक्का दे दे मैं तो दे दू आखिरी धक्का मगर तुम किस तरफ भागोगे सवाल ये है बहुत संभावना है घर की तरफ भागो बहुत संभावना है कि ज्यादा धक्का दे दू तो यहाँ से आना ही बंद कर दो इसलिए धक्का नहीं दूंगा यही कहूंगा क्या जल्दी पड़ी अरे जन्म पड़ा और कोई एक जन्म इस देश में तो सुविधा ही सुविधा है अनंत जन्म पड़े हुए मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा ही आलसी किस्म का व्यक्ति है उसका एक तकिया कलाम है ऐसी जल्दी भी क्या है वह बात बात में यही दोहराता है कि ऐसी जल्दी भी क्या है एक बार उसके मित्र चंदुलाल ने देखा कि नसरुद्दीन बड़ी तेजी से कार चलाता हुआ कहीं जा रहा है उससे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मुल्ला को उसने कभी भी इतनी तेज कार चलाते देखा ही नहीं था जब जल्दी ही नहीं तो कार क्या तेज चलानी कार नसरुद्दीन ऐसे चलाता है जैसे कोई बैलगाड़ी चलाता शाम को उसने मुल्ला से पूछा कि क्या बात थी मुल्ला आज तुम तो बड़ी ही तेज कार चला रहे थे आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? मुला नसरुद्दीन बोला बता देंगे भाई ऐसी जल्दी भी क्या है चंदूलाल ने दूसरे दिन फिर पूछा कि भाई अब तो बता दो कि क्या बात थी कल तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे नसरुद्दीन का उत्तर वही था पूर्व कि बता देंगे भाई आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है जब पूछते पूछते काफी दिन हो गए तो नसरुद्दीन ने उसे सारा किस्सा बताया जो इस प्रकार था कहा मैं उस दिन आराम से अपने ऑफिस जा रहा था वही चाल पुरानी बैलगाड़ी वाली कि मैंने देखा कि सामने सड़क पर एक बुढ़िया सड़क पार करती हुई चली जा रही थी मैंने देखा कि वो सड़क के बीचों बीच आ गई मैंने चाहा कि एकदम ब्रेक लगाऊं लेकिन सोचा कि ऐसी जल्दी भी क्या है और इतने में बुढ़िया कार के नीचे आ गई फिर भी सोचा कि अब भी ब्रेक लगा लू लेकिन तुम तो जानते हो मेरा तकिया कलाम सोचा है ऐसी जल्दी भी क्या है कि बुढ़िया को पार भी कर गया तब तक भी भी खट्टी होने लगी सोचा कि अब तो कार रोक लूं लेकिन वही पुराना तकिया कलाम क्या ऐसी जल्दी भी क्या है और इसी घबराहट में ब्रेक पर पैर न लगा एक्सीटर पर पैर लग गया और जब एक्सीटर पर पैर लग गया तो कई दफे सोचा भी अरे भाई ये क्या कर रहा हूं मगर वही पुराना तकिया क्या चल रहा ऐसी जल्दी भी क्या है इसलिए उस दिन तेजी से चला जा रहा दफ्तर भी पीछे छूट गया तुमसे भी मैं यही कहूंगा ऐसी क्या जल्दी है हो जाएगा आज नहीं कल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में और नहीं तो और अगले जन्म में कोई बुद्ध पुरुष चुक तो ना जाएंगे आते ही रहेंगे उनका धंधा यही और सोयों को जगाएं और सोने वालों का धंधा यही कि जगाने वाले जगाते रहें और वो सोए ही रहें अब तुम अगर सन्यासी ही हो गए तो अजित कुमार जैन ये भी तो सोचो फिर आने वाले बुद्ध पुरुष क्या करेंगे कुछ उनका भी ख्याल करो फिर किसका उद्धार करेंगे सबको बिल्कुल ही बे कर देना कुछ लोगों को तो छोड़ जाना ही पड़ेगा तुम भी उन्हीं में रहो अभी कोई जल्दी नहीं और तय मत करना सोचने मत कि कल ले लेंगे कि परसों ले लेंगे शेर चंदुलाल मारवाड़ी अपने कंजूसी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे गांव के किसी व्यक्ति को उन्होंने कभी चाय तक के लिए निमंत्रित नहीं किया था एक बार गाँव में किसी ने खबर फैला दी कि चंदुलाल एक बहुत बड़ा बोझ देने वाले जिसमें वे सारे गांव को निमंत्रित करेंगे लोगों ने सुना और अनसुना कर गए लेकिन जब खबर ने जोर पकड़ा तो सारे गांव वाले मिलकर चंदुलाल के घर जा पहुँचे बाहरी चंदुलाल के सुपुत्र टिल्लू गुरु खेल रहे थे गाँव वालों ने उनसे पूछा की सुना है की तुम्हारे पिता एक बहुत बड़ा भोज देने वाले टिल्लू गुरु ने हंसते उत्तर दिया आपने बिल्कुल ठीक सुना भाईयो मेरे पिता प्रलय के दिन एक बहुत बड़ा बोझ देने वाले टिल्लू गुरु अपने बाप को जानते कि कयामत के पहले तो वो दे नहीं कयामत के दिन आखिरी दिन जब आएगा तब वो बोझ देने वाले गांव के लोग ये सुन के लौट गए उन्होंने कहा पता था उनके बीच होने वाला वार्तालाप चंदुलाल भी घर के भीतर से सुन रहे थे जब गांव के लोग चले गए तो उन्होंने टिड्डु गुरु को भीतर बुलाया और लगे उसे चपत पर चपत रसीद करने बोले अबे नालायक भोज का दिन अभी से निश्चित करने की क्या आवश्यकता क्यों जल्दी करते हो अजित कुमार जैन हो जाएगा कयामत के दिन तक और क्या दिन तय करना चलने तो सत्संग मजे से चल रहा है सुविधा से चल रहा है बिना किसी झंझट के चल रहा है यह साहस की कमी नहीं है यह समर्पण की ही कमी तुम समर्पण की बात समझे ही नहीं और तुम सोचते हो कि जिन समय कोई सुख नहीं पा रहा उसी समाज उसी परिवार के कारण रुका हूं ऐसा क्यों हम अपने दुख को भी पकड़ते हमारी पकड़ ऐसी है। हमें तो जो मिल जाए उसी को पकड़ लेते दुख को भी पकड़ लेते उसको भी हमसे छोड़ते नहीं बनता पता नहीं ये दुख छूट जाए तो कहीं कोई और बड़ा दुख मिल जाए इसलिए कम से कम जाना माना जिस समाज से तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा जिस परिवार से तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा फिर क्या भय जिन से कांटे ही मिल रहे हैं और गालियां ही मिल रही हैं और थोड़े कांटे सही और थोड़ी गालियां सही और जब इतने दिन से ये अभी तुम्हारे मन में छाई हुई है तो इससे टालना क्यों सुबह कुछ करना हो तो तप क्षण कर लेना चाहिए क्योंकि मन बहुत चालबाज अगर कल्प छोड़ा तो हो सकता हमेशा के लिए ही छूट जाए और अशुभ कुछ करना हो तो थोड़ा ठहर जाना चाहिए क्योंकि आज छूट गया तो सह सदा के लिए छूट जाए लेकिन हम बड़े उल्टे लोग झगड़ा करना हो तो अभी कर लेते ध्यान करना हो तो कहते हैं कल करेंगे गाली देनी हो तो अभी दे लेते और किसी को एक फूल भेंट करना हो तो न मालूम कितना गणित बिठाते कितना समय गंवाते दो प्रीति कर शब्द कहने के लिए स्थगन करते और अप्रीतिकर शब्द एकदम नगद अभी यहीं के यहीं कल्पना नहीं छोड़ते गुरुजीएफ के पिता ने मरते समय गुरुजीएफ को कहा था गुरुजीएफ की उम्र नौ ही वर्ष थी और गुरुजीएफ ने बाद में कहा कि उस छोटी सी सिखावन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। एक छोटी सी बात कही थी नौ साल के बच्चे से और कहा भी किया जा सकता था पास बुला के इतना ही कहा था कि तुझे और तो मैं क्या कहूँ और कुछ मेरे पास देने को नहीं लेकिन जो मेरे पिता ने मुझे दिया था और जिसके कारण मेरी पूरी जिंदगी बदली वही मैं तुझे देता हूँ एक बात का ख्याल रखना कभी भी क्रोध करना हो तो 24 घंटे के बाद करना अभी कोई गाली दे तो ठीक 24 घंटे के बाद उसको जवाब देना अभी तो उससे कहना की भाई चौबीस घंटे मुझे सोचने का अवसर चाहिए फिर आऊंगा और जवाब दे दूंगा और गुरुजी कहता था कि इस छोटे से सूत्र ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया क्योंकि 24 घंटे कोई रुक जाए तो फिर क्या गाली देगा फिर क्या बुरा काम कर सकेगा रुका फिर चाहे अच्छा हो या बुरा होता ही नहीं इसलिए अगर सन्यास तुम्हें लेना ही है तो आज ही कल पटाला अर्थात कयामत पटाला कल कभी आता ही नहीं जो आया है वह आज और इतने दिन हो गए प्रतीक्षा करते आप कब तक प्रतीक्षा करोगे क्या तुम्हें भी अखीर में यही बंगाली गीत दौरान हजार बोछे धोरे कोतो तो नोदी प्रांतर बेरीए गेलाम ए चोलार माने तोड़बू बोझा गेलो ना जामी हारिए गेलाम आमी हारिए गेला हजारों वर्षों की यात्रा मैंने कितने ही नदी और वन प्रांतर पार किए और फिर भी सन्यास ना लिया और फिर भी सन्यास ना लिया और हार ही हाथ लगी और हार ही हाथ लगी आमी हारिए गेलाम आमी हारिए गेलाम चोला और माने तुबू बोझा गेलो ना आज ही या आज ही ले लो या सदा के लिए बात ही छोड़ दो सवाल दोबारा उठाना भी मत फिर क्या बार बार उठाना तीसरा प्रश्न भगवान मैं राजनीति छोड़ने को राजी हूं और राजी हूं कादु को ही जीवन समर्पित कर देने को अब तो कुछ कहिए कि कवि का धर्म क्या है राजेंद्र आग्ने राजनीति इतनी आसानी से छोड़ी जा सकती कवि हो जाओगे फिर भी राजनीति ही करोगे राजनीति छोड़ना तभी संभव है जब अहंकार मिट जाए अहंकार में ही सारी राजनीति छिपी अहंकार बीज है राजनीति का इसलिए तुम कवियों को भी राजनीति में पड़ा देखोगे एक कवि दूसरे की टांग घसीट रहा है एक कवि दूसरे को पटकनी मारने की कोशिश कर रहा है कोई किसी की छाती पे चढ़ा है कोई किसी की छाती पे चढ़ा है कवियों के भी झुंड हैं, दल हैं, दादा हैं कवियों में भी सब उपद्रव है कुछ भेद नहीं राजनीति इतनी आसान नहीं राजेंद्र आगने कि तुमने कहा और छोड़ दी ये तो ध्यान की गहराई मोहतरो तो छूटेगी तुम्हारे कहने से नहीं छूटने वाली और कविता भी तुम क्या करते हो कुछ नमूने तो मुझे भेजो देखूं भी तो कविता क्या करते हो क्योंकि कविता के नाम पर जो सड़ा हो रहा है अगर वैसी कविता करते हो उससे तो बेहतर राजनीति ही करो पेट में शराब हाथ में सिगरेट सिगरेट में हसीस है ये गीतकार पहुंचा हुआ 420, भाव साहित्यकारों से उधार लेता है कुछ यहाँ से तो कुछ वहाँ से मार देता है होलसेल में लिखता है सस्ता हुआ महंगा बिकता है धुआंधार धासू है पॉपुलर हिट है साहित्य में पिटा हुआ फिल्मों में फिट है गीतों के नाम पर चूचू का मुरब्बा है समीक्षक कहते हैं बदनुमा धब्बा है बुद्धिजीवी कहते हैं निरार के सपनों की खाट खड़ी कर रहा है वे मूर्ख हैं। ये अपनी बिल्डिंग बड़ी कर रहा है नोटों में खेलता है साहित्य की छाती पर सरेआम दंड पेलता है साहित्य के शाश्वत मूलों से उसे क्या लेना सोने की नदी में चांदी की नाव खेना है राजनीति और काव्य का क्या लेना देना और तुम इतने जल्दी कैसे छोड़ सकोगे लेकिन माने लेता हूं कि तुम अगर कहते हो कि छोड़ सकोगे तो जरूर छोड़ दो मुझे तो लगता नहीं कि इतनी जल्दी कोई छोड़ सकता है राजनीति छोड़ना तो सिर्फ बुद्धपुरुषों पुरुषों को ही संभव है नहीं तो वो जहां रहेंगे वहीं राजनीति करेंगे धन की भी राजनीति होती है साहित्य की भी राजनीति होती है विश्वविद्यालयों में आचारी गणों की राजनीति होती है साधु संतों के मेहनतों के अड्डों पर अखाड़े उनका नाम वहां भारी राजनीति होती सब तरफ राजनीति है राजनीति के बहुत रंग हैं, बहुत पहलू है लेकिन तुम अगर कहते तो मैं मान लेता हूं मुझे कोई अड़चन नहीं इतनी आसानी से छोड़ सको तो बड़ी सब बात है हालांकि यह हो नहीं सकता है अगर राजनीति छोड़नी हो तो ध्यान में डूबो ध्यान से दोनों काम हो जाएंगे राजनीति भी छूट जाएगी और अगर काव्य की तुम्हारी नैसर्गिक प्रतिभा होगी तो प्रकट हो जाएगी अगर नहीं नैसर्गिक प्रतिभा होगी तो कम से कम कचरा कविताएं लिखने से बच जाओगे मगर तुम पूछते हो कि क्या कवि का धर्म है पुराने जमाने में एक धर्म था वो साफ था कि मोहब्बत की बातें करे प्रेम की बातें करे प्रेम दूसरे करते जो प्रेम न कर पाते वो प्रेम की बातें करते गुल हुई जाती है अब सुरदा सुलगती हुई शाम भुल चम ए मेहताब से रात और मुस्ताक निगाहों से सुनी जाएगी और उन हाथों से मस होंगे ये तरस तरसे हुए हाथ उनका आंचल है कि रुखसार की पैराहन कुछ तो है जिस हुई जाती है चिलमन रंगी जाने उस जुल्फ की मोहूम घनी छाव में टिमटिमाता है वो आवेजा अभी तक की नहीं आज फिर हुन दिलारा की वही दज होगी वही ख्वाबिदा सी आंखें वही काजल की लकीर रंगे रुखसार पे हल्का सा वो गाजे का गुबार संदली हाथ पे धुंधली सी हेना की तहरीर अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही जाने मजमू है यही साहिदे मानी है यही आज तक सुर्खी स्याह सदियों के साय तले आदमो हवा की औलाद पे क्या गुजरी मौत और जीत की रोजाना सफ आरई में हम पे क्या गुजरेगी अजदाद पे क्या गुजरी इन दमकते हुए शहरों की फराबा मखलूक चो फकत मरने की हसरत में जिया करती है यह हसी खेत फटा पड़ता है जोबंजिन का किस लिए इन नफकत भूख उगा करती है यह हर एक सिंथ असरार कड़ी दीवारें, जल बुझे जिनमें हजारों की जवानी के चिराग ये हर एक गांव पे उन ख्वाबों की मख्तलगाहे जिनकी परतों से चिरागह है हजारों के दिमाग ये भी है ऐसे कई और भी मजमू होंगे लेकिन उस शोक के आहिस्ता से खुलते हुए औंठ, है उस जिस्म के कम वक्त दिलावेज खतूत आप कहिए कहीं कही ऐसे भी अफसू होंगे अपना मौजू सुख इनके सिवा और नहीं तब शायर का वतन इनके सिवा और नहीं यह पुराना धर्म था कवि का अपने अफकार की अपनी रचनाओं की अपने अफकार की अशार की दुनिया ही यही अपनी रचनाओं की अपने काव्य की यही दुनिया है जान मजमू है यही विषय की जान है यही साहिदे मानी है यही अर्थों का साक्षी है यही क्या अपना मौजूद सुखन इनके सेवा और नहीं तब शायर का वतन इनके सेवा और नहीं शायर की प्रकृति यही थी ये यह पुरानी परिभाषा थी ये पिट गई परिभाषा इसका जमाना लट गया वे दिन बीत गए अब हालात बदल गए अब इतनी ही बात से काम नहीं हो सकता है ये तो प्रेम जिनको नहीं मिला था उन्होंने प्रेम के गीत गाकर अपनी पूर्ति कर ली थी मेरी दृष्टि में तो वही कवि हो सकता है जिसने प्रेम को अनुभव किया हो अकेले प्रेम को ही नहीं प्रेम के साथ साथ जागरूकता को भी प्रेम और ध्यान दो शब्द मेरे आधार हैं भीतर ध्यान बाहर प्रेम स्वयं के भीतर ध्यान संबंधों में प्रेम ध्यान का फूल खिले प्रेम की गंध ओढ़े फिर अगर तुम्हारी नैसर्गिक क्षमता होगी काव्य की तो कवि हो जाओगे अगर नैसर्गिक क्षमता होगी संगीत की संगीतज्ञ हो जाओगे नर्तक की तो नर्तक हो जाओगे मूर्तिकार की तो मूर्तिकार हो जाओगे फिर कुछ चेष्टा करके थोपना ना होगा क्योंकि सब थोपा हुआ झूठा और मिथ्या होता है फिर तुम्हारी जो नैसर्गिक क्षमता होगी उसका ही आविर्भाव होगा और जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्वाय स्फूर्णा से जीता है कभी हो चित्रकार हो मूर्तिकार हो नर्तक हो या इनमें से कुछ भी ना हो दुनिया पहचान सके ऐसा कुछ भी ना हो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हो फिर भी उसके जीवन में काव्य होता है सौंदर्य होता है संवेदनशीलता होती क्योंकि उसके भीतर समाधि होती आखिरी प्रश्न भगवान आपके आश्रम को देखकर कर भाव विभोर हो गया ऐसा लगता है कि खजुराहो के मंदिर यहाँ जीवंत हो गए मंदिर के बाहर नृत्य संगीत उत्सव मंदिर के भीतर अपूर्व मौन घनी शांति बाहर काम से राम संभोग से समाधि भीतर राम से काम समाधि से संभोग तंत्र की ऐसी अनूठी अभिव्यक्ति न मैंने कभी सुनी न मैंने कभी देखी आपके इस उत्सवी आश्रम में प्रवेश की क्या शर्तें हैं बताएं तपन चौधरी एक ही शर्त है ज्यादा शर्तें सर नहीं सरल सी शर्त सर है उसे मैं ध्यान कहता हूं मौन कहता हूं शून्य कहता हूं समाधि कहता हूं इस महोत्सव में सम्मिलित होना हो तो ध्यान के बीज वो ताकि समाधि के फूल खिले ताकि भगवत्ता के फल लगे फिर कुछ भेद नहीं है काम में और राम में संभोग में और समाधि में फिर तो तुम जो करो वही समाधि जैसे जियो वही सत्य है तब तुम्हारी श्वास श्वास में परमात्मा ही आंदोलित होगा तुम्हारी हृदय की धड़कन तुम्हारी न रह जाएगी इस सारे अस्तित्व की धड़कन हो जाएगी और जब तक ये नहीं हुआ है तब तक तुम चाहे उछलो कुदो मगर उत्सव पैदा नहीं होगा यह तो तुम ठीक कहते हो कि तंत्र की ऐसी अनूठी अभिव्यक्ति न मैंने कभी सुनी न मैंने कभी देखी सदियां हो गई ंत्र का अद्भुत लोक विनष्ट ही कर दिया गया खजुराहों के मंदिर तो मिट्टी में दबे पड़े रहे बच गए ऐसे बहुत मंदिर थे वे सब नष्ट कर डाले गए खजुराहों के मंदिर तो बच गए लेकिन खजुराहों के मंदिरों के पुजारियों का को कोई पता नहीं खजुराहो के मंदिर तो बच गए लेकिन मंदिरों के रखे शास्त्रों का कोई पता नहीं खजुराहों के मंदिर तो बच गए क्योंकि कुछ संवेदनशील लोगों में उनको बचाने की कलाकृतियों की तरह बचाने की अभीपसा इन संवेदनशील लोगों में रविनाथ ठाकुर का नाम प्रमुख है उनको ही यह गौरव जाता है कि उन्होंने खजुराहो के मंदिर बचा लिए क्योंकि महात्मा गांधी और उनके एक बड़े शिष्य पुरुषोत्तम दास टंडन खजुराहो के मंदिरों को फिर मिट्टी में दबा देने के लिए आयोजना कर रहे थे उनका कहना था कि ये मंदिर दबा दिए जाने चाहिए कभी अगर पुरातत्व की किसी खोजबीन के लिए जरूरत हो तो मंदिर की मिट्टी हटा के उनका अध्ययन किया जा सकता है बस उस अध्ययन के काम के लिए कभी सौ दो वर्ष में एक बार इनको उगाड़ा जा सकता है अन्यथा अन्य दबा दिए जाना चाहिए और जब महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन लोग प्रस्तावना कर रहे हो तो कौन इनकार करता मैं तो उस वक्त था नहीं इंकार करने को लेकिन रविनाथ ने बड़ी हिम्मत की बड़ा साहस किया हालांकि उस साहस में भी मैं जो कहता हूं वह बात नहीं थी उन्होंने तो इतना ही कहा कि सुंदर मूर्तियां हैं कलाकृतियां हैं इनको मिट्टी में दबाना अशोभन होगा ये सिर्फ सुंदर कलाकृतियां ही नहीं है ये सुंदर मूर्तियां ही नहीं है इनके पीछे पूरी जीवन दर्शन की प्रक्रिया थी इनके पीछे काम को राम में बदलने का पूरा विज्ञान था वही तंत्र था तुम जो कहते हो यही मेरी आकांक्षा है कि ये मेरी मधुशाला जीवन तक खजुराहो हो इसलिए तो मुझे इतनी गालियां पड़ रही जब मंदिर मुर्दा मंदिर पत्थर की मूर्तियों तक को महात्मा गांधी मिट्टी में दबा देने को राजी थे इच्छुक थे तैयार ही थे और रविन्द्रनाथ ने बाधा ना डाली होती थी घटना घटी गई होती रविनाथ के विरोध में महात्मा गांधी हिम्मत ना जुटा सके लेकिन मंदिरों को बचाने से क्या होगा मंदिरों की पूरी जीवन दृष्टि भी तो बचनी चाहिए मैं उसी जीवन दृष्टि को बचाने की कोशिश में लगा। पुनर पुनर्विष्कार कर रहा हूं भारत में तंत्र के विनाश के साथ ही धर्म की गरिमा खो गई फिर धर्म हो गया पाखंड झूठ दमन एक मानसिक रुग्णता और धर्म के नाम पर फैला घना पाखंड मेरी लड़ाई उसी पाखंड से है चौधरी तुम भी अगर इस महत्व क्रांति में सम्मिलित होना चाहते हो तो जरूर सम्मिलित हो जाओ कोई और शर्त नहीं बस एक ही सर्फ ध्यान क्योंकि ध्यान करोगे तो ही समझ पाओगे तो ही समझ पाओगे नहीं तो मेरी हर बात गलत समझी जाएगी मेरी हर बात गलत समझी जा रही है मैं कुछ कहता हूं कुछ उसके अर्थ निकाले जाते उनका भी कोई कसूर नहीं कसूर मेरा ही है कि मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जो सदियों से नहीं कही गई मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जिन बातों को बिल्कुल हमने दबा दिया था जिन स्वरों को हमने दबा दिया था जिन तारों को तोड़ डाला था जिनसे ये संगीत उठ सकता था मैं कुछ भूले बिसरे सुर फिर से छेड़ रहा हूं उनको सुनने वाले खो गए हैं उनको समझने वाले खो गए मुझे न केवल नए स्वर छेड़ने फिर से नए उनको समझने वाले भी पैदा करने तपन चौधरी तुम्हारा स्वागत उन सबका स्वागत है जो इस उत्सव को समझ सकते कम से कम इतना तो तुमने किया कि तुमने इस उत्सव को देखकर अपने को भाव विभोर पाया ऐसे ही थोड़े से लोग भी अगर भारत में बने रहे तो वो जो आग राख में दब गई उसे फिर उभारा जा सकता है ऐसे ही थोड़े से लोग तो भारत में जिंदा लोग बाकी तो मुर्दों की कतार बाकी तो ये देश क्या है मोहनजोदड़ो है मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला इसमें कभी कोई एकाध जिंदा आदमी कहीं निकल आता उन्हीं जिंदा आदमियों को मैं इकट्ठा करने में लगा हूं मगर जिंदा होना भर काफी नहीं है उस जिंदगी में ध्यान की सुगंध भी होनी चाहिए तो ही मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ सकेगा और तब तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि शाश्वत धर्म की यह नई अभिव्यक्ति है जीवन को प्रेम करने वाला धर्म जीवन का निषेध करने वाला नहीं जीवन के राग और जीवन के रंग को स्वीकार करने वाला धर्म जीवन का दुश्मन नहीं जीवन के प्रति घृणा से भरा हुआ नहीं निंदा से भरा हुआ नहीं।, नहीं ऐसी अभिव्यक्ति कहीं है आज इसलिए तुम देखते कैसे सुनते कैसे इसलिए तो मैं अकेला पड़ गया हूं इस बड़े बीहड़ जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूं मेरा साथ देने के लिए बस कुछ थोड़े से हिम्मतवर लोग हैं कभी मुश्किल से कोई हिम्मतवर आदमी धार्मिक जगह से साथ दे पाता है जैसे कुछ दिन पहले सूरत के कबीर पंथी मठ के महंत खेमदास जी साहब ने पत्र लिखा कि हरि के मुझे अभी दर्शन नहीं हुए लेकिन हरि दर्शन के लिए आंखें प्यासी हैं आना चाहता हूं ये हिम्मत कोई महंत कर सके नई बात है उसके थोड़े दिन पहले स्वामी विष्णुदास ने बड़ौदा में एक वक्तव्य में कहा था कोई हिंदू सन्यासी ये कह सके ये हिम्मत की बात है कि अगर कहीं भी पाना हो धर्म को तो मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया कि वहां चले जाओ अगर कहीं कोई जीवित सूत्र पाना हो तो उस जगह पाया जा सकता है ऐसा मुश्किल से कभी कोई इस देश में जहां 50 लाख हिंदुओं के सन्यासी हैं, जहां हजारों जैनों के मुनि हैं, जहां हजारों मुसलमानों के फकीर हैं, पीर हैं, औलिया हैं, कभी कोई एकाद व्यक्ति ठीक थी। ऐसी ही एक खबर पत्र स्वयं उन्होंने लिखा था अजमेर से मुयनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जो प्रमुख है एक मुसलमान उन्होंने चाहा था कि आना चाहता हूं मैंने उन्हें खबर भी भेजी कि आओ लेकिन फिर उनका उत्तर भी नहीं आया मैंने अजमेर के सन्यासियों को भी खबर भेजी कि उनसे जाकर पूछना कि क्या हुआ सन्यासियों ने खबर दी कि वो तो आना चाहते हैं। लेकिन अनुयायी रुकावट डाल रहे हैं वो कहते हैं कि अगर गए तो ये ठीक नहीं होगा क्योंकि किश्ती की दरगाह का प्रधान जाए तो ये तो बड़ी लांछना की बात हो जाएगी तब उनको राजनीति आ गई होगी ख्याल होगा कहीं पद ना छिन जाए बदनामी ना हो जाए मेरे पास आना हो तो बदनामी तो सुनिश्चित है तपन चौधरी शर्त सिर्फ एक है और कोई शर्त नहीं ध्यान में डूबो ध्यान में डूबे तो प्रेम में भी अपने आप डूब जाओगे और उस प्रेम में जो प्रेम साधारण प्रेम नहीं जो व्यक्तियों पर नहीं चुग जाता वरन जो अनंत तक फैलता चला जाता व्यक्तियों से निश्चित शुरुआत होती लेकिन अनंत पर उसका फैलाव होता है व्यक्ति द्वार बन जाते लेकिन द्वार आकाश के और तब जो मैं कह रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं उसको ठीक ठीक तुम समझ पाओगे न केवल समझ पाओगे बल्कि जी भी पाओगे क्योंकि बिना जिए समझा नहीं जा सकता और जिसने समझा वो बिना जीए रुक नहीं सकता है सबका स्वागत है मगर सिर्फ साहसी ही प्रवेश कर सकेंगे किसी को रुकावट नहीं लेकिन कमजोरों को अंधों को पक्षपातियों को इकट्ठा कर लेके क्या करना है उन तक मेरी बात पहुंची ही ना पाएगी उनके हृदय की चारों तरफ इतनी सख्त दीवाले कि उनको पार करना बहुत मुश्किल हो जाए उन्हीं दीवालों को पिघलाने के लिए ध्यान की शर्त लगाता हूं क्योंकि ध्यान तुम्हारे विचारों को समाप्त कर देता तुम्हारे पक्षपातों का अंत कर देता राख कर देता जलाकर रह जाता है शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य का एक ही परिणाम होता है कि तुम्हारे बाहर के जगत में प्रेम की किरणें फूटने लगती जैसे दिया जले है। तुम्हारे घर में और तुम्हारे खिड़की द्वार दरवाजों से उसकी रोशनी बाहर जाने लगे ऐसा ही ध्यान का जब दिया जलता है तो तुम्हारे खिड़की द्वार दरवाजों से तुम्हारी आंखों से तुम्हारे हाथों से तुम्हारे कानों से तुम्हारी वाणी से तुम्हारी श्वासों से प्रेम बहने लगता है सहस्त्र धाराओं में प्रेम और ध्यान इन दोनों को संयुक्त किनिया का नाम तंत्र है और तंत्र धर्म की अलौकिक अभिव्यक्ति पुराने तरह के दक्यानुषी धर्मों का वक्त तो जा चुका अब एक भविष्य आ रहा है जिसमें सिर्फ तंत्र कि आधारशिला पर कोई मंदिर बनेगा तो बचेगा सिर्फ खजुराहो के मंदिर ही बचेंगे बाकी मंदिरों के दिन लग चुके मस्जिदों के गिरजों के दिन लच चुके लेकिन उतनी दूर की दृष्टि तो बहुत कम लोगों की होती जो उतने दूर देख सके वही तो पैगंबर वही तो प्रोफिट जो भविष्य को आज देख सके जो कल होने वाला है उसको आज पहचान सके वही तो तीर्थंकर मैं यहाँ तीर्थंकर खड़े कर रहा हूँ पैगंबर खड़े कर रहा हूँ प्रोफिट्स खड़े कर रहा हूँ जैसे ही तुम्हारा ध्यान गहरा होगा और तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा बहेगी तुम भविष्य को स्पष्ट देख सकोगे पुराने धर्म अतीत निर्भर थे मेरा धर्म वर्तमान में जड़ें गड़ाता है और भविष्य में उसकी शाखाए उठेंगी यह धर्म है जिसमें फूल खिलेंगे आनंद के उत्सव के रस से भरे हुए सुगंध से भरे हुए रंग भरे हुए यह धर्म है इंद्रधनुषों का इंद्रधनुष प्रतीक है पृथ्वी को आकाश से जोड़ देने का मैं पृथ्वी के भी प्रेम में हूं और आकाश के भी प्रेम में मैं पदार्थ के भी प्रेम में हूं और परमात्मा के भी प्रेम में मैं प्रेम के सेतु से परमात्मा और पदार्थ को जोड़ देना चाहता हूं मैं पदार्थवादी ही नहीं हूं मैं अध्यात्मवादी ही नहीं हूं मैं दोनों एक साथ हूं अगर तुम समस्त को पदार्थवाद धन अध्यात्मवाद तो तुम तंत्र को समझ लो और जो तंत्र को समझेगा वही मुझे समझ सकता है